कष्टिया साहिल पे अक्सर दूँ तेज भी है मेरा यूं तो है हम दर्द दिया हम सफल भी है मेरा दिल ने क्या करे जोशे जुनूर होश न फिर क्या करे मनी अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह जब कदम ही सना दे है मेरा के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करें बाबू निकी बाबू आधी खुशी देकर वापस जा रहे आपने वादा किया था मेरे घर में झांक कर जरूर देखेंगे मैं इंस्पेक्टर देखो ताड़ा झाँकी की हमारी आदत तो है नहीं लेकिन अब तुम कहते हो तो देख लेते हैं नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम आगे बढ़ते हैं सफर इस कार्यक्रम में और काफी अच्छा गीत आपने सुना किशोर की आवाज़ में लगता है कहीं कही ना कहीं हमारे जीवन में इस तरह की बातें आती हैं और हम इस मुकाम पर भी रहते हैं जहाँ पर हम अपनी मंजिल के करीब आकर उससे दूर भी हो जाते हैं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 ओएल कोने ने उन्नीस में इस दिवस को मनाने की बात कही थी और फिर उसके बाद कुछ समय विलंब हुआ और पूरे 6 साल के बाद ये चीज़ें होने लगी और विश्व संगीत दिवस कुल 17 देशों में मनाया जाता है इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम ब्रिटेन जर्मनी स्विट्जरलैंड और इज़राइल चीन लेबनान और मलेशिया मार्को पाकिस्तान जैसे अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग देश है जो इस संगीत दिवस को मनाता है और एक तरह से संगीत एक त्योहार है एक उत्सव है एक फेस्टिवल है और जिसे सारे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है हेलो नमस्कार नमस्कार रमेश जी वेलकम बैक वाओ क्या बात है कैसे हैं आप <laughs> मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दो दिन से इंटरनेट नहीं था तो रेडियो नहीं आ रहा था जी जी जी तो हाँ हां जी और आपकी आवाज़ सुनी तो आज तो ये वहाँ इंडिया में तो बड़े धूमधाम से योगा डे मना रहे हैं तो आज तो आज सब लग रहे की मैं भी निकल गया हूँ <laughs> तो देखने आना पड़ेगा आपको, आपको पड़े। जी जी जी और बताए आपके यहाँ क्या योगा दिवस या म्यूजिक डे जैसे की आज है संगीत दिवस भी मनाया जाता है क्या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 तीसरा कोई चीज है ही नहीं, नहीं सहयोग दोगे तो उसमें प्यार भी आएगा केयर भी आएगी संबंध भी बनेगा और योगा करोगे तो अपनी सेहत का अपना भी ध्यान रखोगे तो जिंदगी क्या निचोड़ ही बस योगा और योग और सहयोग हाँ इसके बीच में संगीत है <laughs> हाँ वो तो नितम तो जब हाँ बोलेंगी तो संगीत तो बचेगा ही ना <laughs> हाँ, वो तो आ, आप आप अपनी आपकी जाब पक्की है <laughs> तो कि आप उसमें चिंता मत करें आपकी जाब पक्की है और बाकी हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार बड़े दिन हो गए उनकी आवाज नहीं सुनी तो लेकिन आप से होते तो फिर हाँ जी तो फिर दूसरे आपका रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलता रहा और आ, उम्मीद करती हूँ आप जिस कार्य के लिए गए थे वो भी सक्सेसफुल जी जी जी बहुत ही अच्छा रहा हमारा यात्रा एक, और आप लोगों की याद आती रही तो हम लोग कुछ प्रोग्राम वहाँ से भी आपको सुनाते गए <laughs> हाँ नहीं वो तो हम सब ऑडियंस जो हैं हम जो लिस्नर्स है हम जी. तो है ही ऐसे की हमारी याद तो सबको आनी है <laughs> <laughs> ये जो हमारे भाई लोग बहने लोग ये सब जो कम्युनिकेशन आपकी मैं सुन रही थी क्योंकि दूर होने की वजह से फोन नहीं लग रहा था <laughs> हाँ बिल्कुल बिल्कुल और अभी देखना कले आएंगी सभी की आवाज सुनाई देगी तो दिन तो अच्छा निकलेगा या तो सुबह की अभी साढ़े सात बजे थैंक यू वापिस आने का और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाने का और अच्छा सा संगीत तो आप सुनायेंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी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 जगते हैं रात को तो झरनों के साथ हम तो नहीं वो दीवाना जिंद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 आपू रोड के आसपास में बहुत जगह जो है हमने देखा स्कूलों कॉलेजेस के कैंपस में ग्राउंड में ये चीज़ें होती रही हैं और आपने अटेंड किया हो तो ज़रूर हमें बताइए तो हमें अच्छा लगेगा हलो जी सर नमस्कार कैसे हो बस बढ़िया है आप सुनाइए आप कैसे हैं जी बस तो बिल्कुल बढ़िया है अच्छे है और बस प्रोग्राम सुन रहे हैं अच्छी तरह से अब तो संतोष ऐसा था तो लेकिन बिल्कुल ठीक है हम अच्छा अच्छा रेडियो नहीं नहीं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है लेकिन आज रेडियो बजना शुरू हो गया आ, तो रेडियो बजता <laughs> है ये रहते हैं सही बात है रेडियो के साथ आपका योग हो गया है बिल्कुल हम साथ पूरा दिन मनाते जी जी जी और बहुत अच्छी बात भी हो रही है अभी अभी हमारे जो विवाद याद किया है सबको बहुत अच्छी बात है जी आज वहाँ बैठे बैठे जो हमको सबको याद करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छी बात होती है हम्म हम्म बहुत अच्छी बात भी बताई कि जो योग और सहयोग बिल्कुल सही है जो योग में हमारा जीवन के लिए हमारा शरीर के लिए अच्छा है और सहयोग हमारा परिवार हमारा रिश्ते के लिए भी अच्छा है और बीच हमारा संगीत वो भी संगीत बिना तो कुछ है नहीं, नहीं।, नहीं होता कुछ नहीं है हमारा टेंशन हो कोई हमारी प्रॉब्लम हो तो हम संगीत सुन लेते हैं तो हमारा भी मन की अलसा हो जाता है हम्म हम्म हम्म है है तो तीन एक साथ हुआ है। <laughs> <laughs> और योग किया कि नहीं आपने अरे हम तो सारे दिन योग करते हैं सर क्या टाइम पाँच बजे से योग चलता है पूरा बटन ही हमारा योग पैर है यहाँ है हमारा हमारा पूरा पूरा गर्दन है है है है शरीर बस चलता और लेने में भी थोड़ा सा हम लेते हैं जैसे <laughs> तो योग जाता है। आ, कंचन भाई भी यही बातें बता रहे थे कि हमारा पूरा दिन योग चलता है लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हमारा तो तो काम कर रहता है तो हम है। हमारा शाम तक कितना हो जाता है रात रात हमको गुड मार्निंग सुबह का है जी तो जी तो जी बात है तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको जी और शुक्रिया नमस्कार नमस्कार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 जी नाम बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप जी मैं विनीता चौधरी आगड़ा से बोल रही हूँ जी विनीता जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी मैं ठीक जी जी जी और बताइए क्या करते हैं वैसे हैं आप मैं करती अच्छा अच्छा अच्छा क्या बात है क्या बात है तो हमारे श्रोताओं को एक हाथ कोई मुखड़ा गीत वगैरह आपकी आवाज़ में सुनाइए अच्छा लगेगा हमें वैसे भी आज आज तो वर्ल्ड म्यूजिक डे है जी जी जी मौके पे जो मुझे मतलब आपके चैनल से मुझे लगा हुआ, बहुत ही अच्छा लगा <laughs> तो मैं रिक्वेस्ट पे एक सॉन्ग जरूर सुनाऊंगी जी सुना हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा और आपका फोन नंबर बताइए <laughs> हेलो जी नंबर बताइए आपका अच्छा एट सिक्स वन डबल सेवन ओके ओके विनीता जी सुनाइए गीत सुनाइए जी मैं तो शाम भजन सुनाने जा रही हूँ भोजन है हाँ. आप लोगों लो ने सुना भी होगा हम्म हम्म हम्म घरे है ओ सांरे ईरी दुनिया दीवानी है खाटू वाली श्याम घनी तेरी अजब कहानी है खाटू वाली श्याम घनी तेरी अजब कहानी है ओ हो सांरी दुनिया दीवानी है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 जो भी सुबा होता बे मिसाल है भगतों की तू दिल में रहता दिल जानी है रहता दिल कर जानी है हो तावरे कब कहानी है ओ तामरे मेरी दुनिया दीवानी है का सहारा बाबा तुम रखवाले हो पल में ही मान जाती बड़े भूले भाले हो हो का सहारा बाबा तुम रखवाले हो पल में ही मान जाती बड़ी खोली खाली हूँ तुमसे बड़ाना दुनिया में कोई निदानी है तुमसे बड़ाना दुनिया में कोई दीदानी है ओ सावरी मेरी अजब कहानी है ओ सावरी मेरी दुनिया दीवानी है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 श्याम तेरी दुनिया दीवानी है दुनिया है। तेरी दुनिया है। दुनिया है। तेरी दुनिया दीवानी दीवानी दीवानी दीवानी है है है है तेरी तेरी वाह क्या बात है बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया आशा करताओं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा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 हरियाणा में काम हरियाणा में काम में, में वहाँ जाके आया है और आप बोलते थे एक बार के पूना, पूना में शंकर जाके आया था एक बार <laughs> और ये भजन तो हमारा बहुत मन पसंद इतना भजन सुना जी को बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे भाई बहनों को हमारा शुभकामना रेडियो मधुर आगे बढ़ता रहे नई नई कहानी सुनाते रहे जीवन चिरा रहे ऐसी को। <laughs> जी जी शुक्रिया शुक्रिया गोस्वामी जी आप सुनाए हैं रेडिमोथ बन नाइन्टी पॉइंट फोर सफर इस कार्यक्रम को आप सुन हैं और आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें जानकर ये चीज़ें सुनकर खुशी हो रही होगी और एक मैसेज आया लिखते हैं हर्षिदा जी सुबह मैंने सूरज को पूछा मेरे दोस्त कैसे हैं उसने कहा योग करने में है <laughs>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 कंचन भाई ताफिर भाई सुभाष भाई भूपत सिंह जी सुरेश जी जोटाना पिंडवाड़ा प्रकाश दर्जी और श्री देव पूजक जी हर्षिदा बहन जी कु जी और मोहनलाल जी, जी कुमावत आशुराम जी गुरु एंड मनसाराम जी भरत जी लुम्बाराम जी एंड ऑल लिसनर चलिए सभी को याद करने के लिए धन्यवाद के सी जिंजर जी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 ऐसा कहीं होता है ये तो बड़ा धोखा है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 मेरे जीपा मेरे दिल का चैन। पचे सावला संभड़ा बिकारी ऐसे को रोके अब कौन भला दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है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 री मह दिल है तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शान ये आसमान ये बादल ये रास थे हा य ये, हाँ। ये आसमान ये बादल ये रास ये हवा हर एक चीज है अपनी जगा ठिका तू सफर की मंजिल है जहां भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है, है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल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 भावनाएं जागरूक और तो जारी हैं तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले यानी मंडे को आपसे रूबरू होंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो गुनगुनाते रहो